शांत शांतात्मानंद जी जो जब भी मैं यहाँ आता हूँ या उनसे मिलता हूं तो बड़ा प्रेम से बड़े प्रेम से मेरा आतिथ्य करते हैं अब यहाँ इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उनसे बात करने का कुछ समय मुझे मिल पाया और जैसे उन्होंने कहा कि बहुत वर्षों पहले जब ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग साथ थे तभी उन लोगों ने सबने समझ लिया था कि इसको यहाँ भारत में रखना ठीक नहीं है जल्दी जल्दी डिपोर्ट कर देना चाहिए <laughs> तो जो भी हो मित्रों जब भी मौका मिलता है तो मैं भारत में चला आता हूँ कुछ समय बिताता हूं बैटरीज जो है रिचार्ज करा लेने की भरसक चेष्टा करता हूं और आज यहां आने का मौका मुझे मिला मैं बड़ा ही आनंदित हूं मित्रों और एक क्योंकि हम सब लोग श्री राम कृष्ण के परिवार के लोग हैं तो इसीलिए इस बात की चर्चा करना मैं समझता हूं कि हमारे लिए उचित है आप सबने इन बातों को पहले ही सुना है मैं कोई नई चीज नई बात आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला नहीं हूं संभव ही नहीं है आप सब जो हैं यहाँ श्री राम कृष्ण विवेकानंद वेदांत इन सब की चर्चा करते ही आए हैं परंतु इन बात का फिर फिर चिंतन करना जरूरी होता है शास्त्रों में कहा गया है जैसे कि आवृत्ति अस्कृत उपदेशा ब्रह्मसूत्र कहता है कि बार बार जो शास्त्र ने कहा है जो महापुरुषों ने बताया है उसकी बार बार आवृत्ति करना आवश्यक होता है कई वर्षों पहले एक ने हमसे कहा था अरे एक बार पढ़ लिया ना बहुत हो गया फिर फिर क्या सुनने का है हमने कहा भाई एक दिन खाना खा लिया अब दूसरे दिन जरूरत नहीं होती क्या कहते हो अरे खा लिया तो कल तो खा लिया अभी आज क्यों खाऊं ऐसा नहीं करते हैं तो वैसे ही एक बार तो सुन लिया उसका प्रभाव कुछ समय तक तो रहा परंतु क्षीण हो जाता है इसीलिए उसकी बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है जब तक कि वह अपने हृदय में बिल्कुल स्थिर पक्का जम न जाए जब तक हमारे नसों-नसों में वह प्रवाहित न हो तब तक उस बात को फिर फिर दोहराते रहना चाहिए और दूसरा यह एक कारण है कि यही तो भक्तों के आनंद का विषय होता है कि जो श्री राम कृष्ण ने या ऐसे ही महान विभूतियों ने जो बताया है उनके कथन के माध्यम से हम लोग उनका चिंतन करते रहते हैं जैसे जिसको संसार में जो हमारे प्रिय व्यक्ति हैं जिस जिनके साथ हमारा निकट संबंध है उनका हम लोग बार बार प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहते हैं उनके संबंध में बातचीत किया करते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त हैं उनके लिए भगवान प्रिय स्वरूप होते हैं और इसीलिए भगवान और जो संत लोग हैं उनकी वाणी का और उनके वाणी के माध्यम से उनके स्वरूप का चिंतन और उसके बारे में चर्चा ये भक्त लोग किया करते हैं वही उनके आनंद का विषय होता है और जो अपने आनंद का विषय होता है उसे हम कितने ही बार करते हैं एक ही बार करके संतुष्ट नहीं होते क्योंकि वह हमारे आनंद का विषय है तो इसीलिए श्री राम कृष्ण के बारे में चिंतन करना उनकी वाणी का स्मरण करना उन्होंने जो विशेष रूप से कुछ आदर्श हमारे सम्मुख रखे हैं उनकी उनके बारे में भी सचेत हो जाना यह सब हमारे लिए आवश्यक तो है ही परंतु और उससे भी अधिक वह हमारे आनंद का विषय है कि हम भक्त हैं हम श्री राम कृष्ण के वेदांत के अनुचर हैं और इसीलिए इसी में हमारा आनंद है श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे कि विषयी लोग जो हैं उनका आनंद विषय भोग में होता है वे थकते नहीं हैं कितने भी बार करो तो भी बार बार चलते रहता है उसमें क्योंकि उनका आनंद उसमें है परंतु जो भक्त हैं उनका आनंद इसी प्रकार भगवत चिंता में है और आज जैसे कि प्रिय शांतात्मानंद जी ने बताया हम लोगों को कि श्री राम कृष्ण देव के जीवन की जो प्रमुख धारा है जिसका समर्थन श्री शारदा देवी माता जी ने किया है कि त्याग ही उनके जीवन का प्रधान भाव है सबसे मुख्य बात है जो उनकी सीख की एक प्रमुख भित्ति है त्याग और हमारे सभी प्राचीन वेदांत ग्रंथों की भी यही एक प्रधान धारा है कि त्याग और जैसे उन्होंने कहा था अभी इसी विषय में एक अभी कुछ दिन पहले एक अपने दूसरे आश्रम में यही विषय वस्तु में प्रस्तुत करने जा रहा था तो वहाँ जो मुख्य स्वामी जी है उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम जो बोलना है वो बोलो परंतु वो जब विषय शीर्षक दिया जाएगा त्याग वगैरह मत लिखो क्योंकि फिर लोग नहीं आएंगे क्योंकि जब त्याग देखते हैं तो लगता है यह हमारे लिए नहीं है हम इसे कभी भी जीवन में आचरण करने के लायक नहीं है समझ लीजिए या करना नहीं चाहते त्याग लगता है कि यह कुछ आनंददायी चीज नहीं है हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं परंतु त्याग करना नहीं चाहते तो लगता है हमें कि यह जो जिस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है उसे ही ऐसा ही पकड़े रहे वह ऐसा ही चलते रहेगा कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है इस प्रकार की यहाँ यहाँ जो हम लोगों ने डेरा डाल दिया है वह हमेशा के लिए ही बना रहेगा इस प्रकार का भाव लोगों के दिल में रहता है इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि देखो भाई हमारा नया नया आश्रम है ऐसा विषय तुम रखोगे मेरे से वरिष्ठ सन्यासी हैं वे इसीलिए मैं उनका एक अधिकार भी बनता है तो कहा कि तुम भले त्याग की बात व्याख्यान में कहो पहले उन लोगों को आ तो जाने दो नहीं तो व्याख्यान का शीर्षक पढ़ के आएंगे ही नहीं तो इसीलिए उन्होंने कुछ अलग ये दिया एक थोड़ा जिसको कहते हैं पॉजिटिव साउंडिंग कि साधना की पद्धतिया अब बात तो वही करनी है परंतु त्याग उस शीर्षक में नहीं रखा परंतु दिल्ली में यहाँ तो पुराना आश्रम है और बहुत वर्षों से लोग यह त्याग की बात भक्त लोग यह त्याग की बात सुनते आए हैं तो मुझे विश्वास था कि त्याग शब्द सुनने पर भी लोग आएंगे ही और जब हम जानते हैं त्याग क्या होता है तो यह भ्रम कि यह कुछ गलत बात है या कष्टकर बात है यह दूर हो जाएगा त्याग से क्या तात्पर्य है एक स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ ज्ञान योग में एक प्रकरण आता है गॉड इन एवरी कि की सर्वभूतों में भगवान के दर्शन करना आ, वहां पर वे त्याग की एक परिभाषा दिखाते हैं समझाते हैं कि देखो वहा वे वास्तविक ईषावासी उपनिषद की वह प्रथम पंक्ति प्रथम मंत्र उसका उसका विवरण कर रहे हैं कहते हैं कि देखो आ, त्याग से वेदांत जो समझता है वह कहीं संसार से दुनिया से भाग जाओ कहीं आ, ये सब आ, अपना परिवार या सब कुछ है उससे चले जाओ कहीं द जंगल में चले जाओ तो और आ, सब समय दुनिया को कोसते रहो आ, गाली गलौज उसको देते रहो लोगों से अच्छा व्यवहार न करो तो इसका नाम क्या त्याग है आ, कहते हैं नहीं त्याग की वेदांत की परिभाषा अलग है से मतलब है कि संसार यह दुनिया जो भी कुछ आप देखते हैं उसे वह वास्तविक वस्तुतः जैसा है वैसा देखो इसमें तो कोई संदेह नहीं मित्रों कि यद्यपि हम लोग इस दुनिया को संसार को जकड़े हुए रहते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहते परंतु इसे भी तो प्रतीत करते हैं हर क्षण की संसार में दुख अन्याय पीड़ा बंधन बहुत है और हम चाहते हैं कि संसार में रहे परंतु दुख न रहे संसार में रहे परंतु किसी प्रकार का बंधन न रहे ऐसा यदि संसार बन पाए तो हम उसमें रहना चाहते हैं, त्याग नहीं करना चाहते उनकी कल्पना इस प्रकार होती है कि चलो जैसे मेरे कपड़े पर मानो कुछ धूल लगी है गंदगी लगी है तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे वह कपड़ा त्याग देना है कपड़े को धो लो उतना ही मतलब जो गंदगी लगी है उसको निकाल दो कपड़ा परिष्कृत करो और फिर उसका उपयोग करो फेंक दो त्याग कर दो यह बात नहीं बताई जाती है आ, यह जो है कि वही इसी प्रकार हम लोग संसार में सोचते हैं कि इसका भला त्याग क्यों करें इसको अच्छा बनाएं इसमें जो दुख है उसे दूर करें और हमारी एक इस प्रकार की भावना होती है कि यहाँ लोगों को जो है गरीबी है गरीबी दूर कर दो लोगों को बहुत धन दे दो वहाँ उनको जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका अधिक मात्रा में वितरण करो तो क्या होगा लोगों में शिक्षा का प्रसार करो तो ये सारा यदि हम लोग करें तो फलस्वरूप यह संसार आ, अच्छा सुखमय हो जाएगा फिर इसे छोड़ने की भला क्या आवश्यकता है इसे फिर आ, हम लोग पकड़ के रख सकते हैं। किंतु मित्रों आ, कितनी भी कोशिश करें, जैसा कोयला होता है ना, कितना भी धोए उसको सफेद नहीं बनाया जा सकता उसका काला रंग दूर नहीं किया जा सकता आ, वैसे ही संसार से दुख कष्ट बंधन इत्यादि दूर करना उसके स्वरूप में ही नहीं लिखा है उसके स्वरूप से ही यह संभव नहीं है संसार का तात्पर्य ही है कि उसमें दुख रहेगा यदि दुख न रहे तो सुख भी नहीं रहेगा जब हम लोग गौर से इस बात की ओर देखते हैं, जब संसार की ओर हम लोग ही जब दृष्टिक्षेप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है यह सापेक्षताओं से भरा हुआ है यहाँ जो सुख हम चाहते हैं, उसके साथ दुख अपने आप ही आता है केवल इतना ही नहीं तो दुख अधिक मात्रा में होता है सुख अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है एक उदाहरण इसका इस प्रकार दिया जाता है कि देखो जैसे एक मानो सफेद कागज है और उस सफेद कागज पर मैं सफेद स्ही से ही लिखने जाऊं तो क्या वे अक्षर पढ़े जा सकते हैं? वे पढ़े नहीं जाएंगे तो ठीक इसी प्रकार सुख पढ़ने के लिए हमें उसके विपरीत कॉन्ट्रास्टिंग जिसे कहेंगे ऐसा जो है ऐसी एक पृष्ठभूमि ऐसा एक बैकग्राउंड बनाना होता है तो सुख तो हम चाहते हैं, तो वह केवल इसीलिए केवल दुख की पृष्ठभूमि पर ही पढ़ा जा सकता है वही उसको अनुभूत किया जा सकता है और जो पृष्ठभूमि होगी वह अक्षरों से तो अधिक बड़ी होनी ही चाहिए इसीलिए हम लोग संसार में सुख चाहते हुए भी प्राप्ति जो होती है वास्तविक वह दुख की प्राप्ति होती है यह मनुष्य जब भली भांति समझ लेता है तब लगता है कि फिर जो मुझे चाहिए वह कैसे प्राप्त किया जाएगा तो वह जब और परीक्षा करके देखता है तो पता चलता है कि जो दुनिया का अनुभव उसे हो रहा था उस अनुभव में ही कुछ दोष है ठीक तरह से वह नहीं देख रहा था और जब उसे वह उसका सही स्वरूप जब उसके सामने प्रकट होता है कि यह संसार वास्तविक यह मैं और मेरा इस रूप में विभक्त नहीं है वह एक मेवा द्वितीय भगवान ही इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं तो क्या होता है कि यह जो मैं और मेरा इस प्रकार का जो हमारा बोध है यह बोध निवृत्त हो जाता है और इसके साथ ही सारे बंधन समाप्त होते हैं समस्त दुख जो है उनका निराकरण हो जाता है आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति तब हमारे जीवन में होती है इस संसार में हम देखते हैं कि जो साधारण सा सुख भी हमें प्राप्त करना है मान लो जैसे कि एक चॉकलेट खाने का सुख अब वह भी प्राप्त करना है तो वहाँ एकत्व की अनुभूति आवश्यक है जैसे एक बालक भी है तो देखता है चॉकलेट वहाँ है और मैं यहाँ हूँ तो सुख नहीं है कब सुख उसका होता है जब वह और चॉकलेट इसके बीच की जो दूरी है वह समाप्त होती है चॉकलेट उसके भीतर चला जाता है जब उस एकत्व की अनुभूति होती है तभी वह थोड़ा सा जो कुछ है चॉकलेट वाला सुख वह भी तभी प्राप्त होता है जब एकत्व का कुछ आभास जीवन में होता है तो इसी कारण हम देखेंगे कि जब हम वास्तविक संसार में सुख का अनंत सुख का अनुभव प्राप्त करना चाहेंगे तो जो अनंत एकत्व की भी अनुभूति करनी चाहिए हमें और यह एकत्व वास्तविकता है मित्रों यह भेद देखना कि मैं और संसार ये अलग अलग हैं ये अलग होने के कारण ही फिर क्या होता है शास्त्रों में एक इसकी श्रृंखला दिखाई गई है की यह जो अलगता प्रतीत होती है इसका नाम है अविद्या कि यह गलत देखना हो रहा है सही देखना नहीं हो रहा है यह अज्ञान के कारण हमें प्रतीत होता है कि मैं और यह दुनिया यह संसार इसे अज्ञान कैसा है यह हम इसे समझ पाएंगे क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करें यह मैं और संसार इनको जो है इनमें भेद करने वाली कोई सीमा रेखा आप कभी निश्चित नहीं कर पाएंगे कहा मैं समाप्त हुआ और कहा दुनिया शुरू हुई यह आप कभी भी नहीं बता पाएंगे यह बताना असंभव है यह दिखाना असंभव है क्योंकि वास्तविक ऐसा वस्तुतः ऐसा वस्तुत कोई भेद है ही नहीं जैसे मान लीजिए आप पानी देख रहे हैं अब आपको प्यास लगी आपने वह पानी पी लिया पहले तो वह पानी आप कहते थे कि दुनिया है मैं और पानी अब वही पानी अभी वह आप हो गए आप अभी वह पानी आपसे अलग नहीं रहा तो वैसे ही मित्रों कहीं भी आप देखिएगा ऐसा मैं और संसार इसमें भेद की निश्चित ही नहीं की जा सकती भेद की प्रतीति तो जरूर होती है परंतु भेद के जो है निश्चिति नहीं कर पाते और क्यों नहीं कर पाते इसका एकमात्र कारण यही है कि ये भेद वास्तविक है ही नहीं केवल प्रतीयमान है इतना ही दिखाई देते हैं इतना ही उनमें वास्तविकता नहीं है केवल जो है हमारे अज्ञान के कारण और जरा तीखे शब्दों में जिससे कि वह हमें अधिक चुभे तो ऐसे कुछ और अधिक चुभने वाले शब्द में यदि कहा जाए तो केवल हमारी मूर्खता के कारण हमें यह भेद प्रतीत हो रहा है और इसीलिए जो शास्त्र कहते हैं और जो श्री राम कृष्ण कह रहे हैं त्याग करने की बात वह केवल इस बात का त्याग करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी मूर्खता का त्याग करो क्या इसमें किसी का कुछ विरोध की संभावना है ऐसे कोई कहेगा क्या यदि आप में से कोई क्या ऐसा कभी कह सकेगा नहीं नहीं मेरी मूर्खता मुझे इतनी प्रिय है मैं उसका त्याग नहीं करना चाहता हूं यह संभव नहीं है हर कोई कहेगा कि नहीं नहीं जल्दी से जल्दी यह मूर्खता मेरे जीवन से दूर हो जाए तो यह मूर्खता जैसे ही दूर हो जाती है तो दिखाई देता है कि यह सारा एक मेवा द्वितीय परमात्मा ही विद्यमान है और तब जो सारे भेद दिखाई देते हैं वे भेद जैसे कि आप जानते हैं कि सागर के ऊपर तरंगे आती हैं जाती हैं, फिर से सागर में विलीन होती हैं, सागर से ही उत्पन्न होती हैं, दिखाई देती हैं और सागर में ही उनका विलय होता है वे कभी भी सागर से अलग नहीं हैं, सागर ही उनका एकमात्र स्वरूप है ठीक इसी प्रकार ये जो भेद दिखाई पड़ते हैं वे भेद ऐसे ही हैं कि जो सागर है एक मेवा द्वितीय जो परमात्मा है वे ही इस प्रकार नाम रूपों में दिखाई देते हैं। और बात यह है कि ये नाम रूप लहरों के समान तरंगों के समान अनित्य होते हैं। हम समझते हैं इसको कि जैसी तरंगे उठती है और लीन होती हैं। वैसे ही यहाँ जो भी कुछ हमें दिखाई देता है अपने शरीर से लेकर हर कोई चीज हम लोग समझ सकेंगे कि वह पैदा हो रही है बढ़ रही है फिर एक समय के बाद वह गिरने लगी है और फिर अंतिम तह वह उसी परमात्मा में जहाँ से वह आई थी उसमें लीन हो जाएगी समाप्त तो हो जाएगी इस संसार के बारे में हर कोई कहेगा कि यहाँ की हर चीज अनित्य है हम लोग यह भले ही न मान पाए कि वह मिथ्या है परंतु यह मानना तो हमारे लिए अनिवार्य है कि वे सारी बातें अनित्य हैं। उसमें नित्यता नहीं होती आता है बढ़ता है और फिर से घटने लगता है और समाप्त हो जाता है इस प्रकार की का स्वरूप यहाँ की हर वस्तु का ही है इसीलिए जब हम किसी देखेंगे कि अनित्य मान लेना यह बहुत जरूरी है यदि हम बुद्धिमान हैं तो इतना तो भर हम लोग समझ सकते हैं कि संसार की हर वस्तु हमारा अपना शरीर भी अनित्य है और जब हम किसी बात को अनित्य समझ लेते हैं यहाँ समझने का मतलब केवल बुद्धि से समझ लेना नहीं वह अपने पूरे हृदय से समझ लेना है जब हम किसी बात को वह अनित्य है ऐसा समझ लेते हैं तो एक इसका परिणाम आप देख पाएंगे कि उसके प्रति अब आपकी कोई आसक्ति नहीं रह सकती उस पर हम लोग इस संसार पर इतने आसक्त क्यों होते हैं इसी के लिए इसी कारण कि हम उसकी अनित्यता यद्यपि अपने मस्तिष्क में समझते हैं उसे हृदयंगम नहीं करते जब हम उसे हृदयंगम करेंगे अपने हृदय से उसे समझ लेंगे अपने अनुभव से उसे समझ लेंगे तो इस संसार के प्रति हमारा हमारी कोई आसक्ति नहीं रहेगी एक उदाहरण देता हूँ आप सबका परिचित उदाहरण मान लीजिए आप कहीं बस में बैठे हैं या ट्रेन से कहीं जा रहे हैं आ, या हवाई जहाज से जा रहे हैं, जैसे आज सुबह मैं आया इंदौर से यहाँ आया तो हमें जब वहाँ एयरपोर्ट पर बताया गया यह आपकी सीट है आपको इस सीट पर बैठना है तो मैं तज, उस सीट पर जाकर बैठा आ, मुझे पता था कि यह मेरी सीट है इस पर बैठना है मुझे आ, किसी से कहता भी था तो भी यही कि यही मेरी सीट है परंतु मैं पूरी तरह जानता था कि केवल इस यात्रा के दौरान ही यह मेरी सीट है जब तक यह यात्रा का समय है तब तक ही जैसे ही यह हवाई जहाज दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर जाएगा उसके बाद यह सीट से इस सीट से मेरा कोई संपर्क नहीं है और जब चूंकि यह जानता हूँ केवल यही नहीं केवल मस्तिष्क में नहीं परंतु हृदय से उसे जानता हूँ तो फल क्या होता है यह मेरी केवल बात नहीं आप सभी की है क्या वह सीट छोड़ते समय आपको क्या तनिक भर भी दुख होता है ऐसा कभी लगता है कि यह मेरी प्यारी सीट इसे कैसे त्याग करूँ कैसे छोड़ू इसे क्या ऐसा कभी लगता है यह नहीं लगता क्योंकि पता रहता है कि वह अनित्य है नित्य नहीं है जब किसी चीज को हम समझ लेते हैं कि वह अनित्य है तो उसके प्रति आसक्ति रखना आसक्ति होना संभव ही नहीं है यहाँ हमारी आसक्ति क्यों होती है और क्यों त्याग इसीलिए बड़ा कठिन प्रतीत होता है देखिए ना वो हवाई जहाज में आ, अभी तक आ, कहा भी नहीं है कि चलो आ, ये उठिए सीट बेल्ट खोलिए पहले ही लोग इसके लिए इतने उतावले हो जाते हैं आ, उठते हैं आ, तो उस प्रकार जब हम समझ लेंगे कि यह संसार अनित्य है अब यह तो वास्तविकता है बात है केवल वास्तविकता समझ लेने की अपनी मूर्खता को दूर करने की ही बात है उसी का त्याग करना है तो त्याग इसीलिए अनिवार्य है कोई संन्यासी हो या गृह हो इससे उसका कोई संपर्क नहीं है त्याग हम में से हर एक के लिए एक अनिवार्यता है और यदि हम न भी करें तो भी क्या वे वस्तुएं हमारे साथ रहेगी वे सब क्यूँकी वे अनित्य है वे हमसे छीनी जाएगी यदि मैं उसी सीट पर बैठा रहूं, क्या मुझे बैठने देंगे वह, वहां से निकाल भगाएंगे तो वैसे ही यहाँ मैं किसी वस्तु को पकड़े भी रहूं, क्या मैं उसे पकड़ कर रह सकता हूँ रह नहीं सकता हूँ इसीलिए बुद्धिमानी तो इसी में है कि इस बात को समझकर कर बगैर हमको कोई खींचकर बाहर निकाल दें हम स्वयं चले जाएं उसका त्याग कर दें एक बचपन में एक चुटकुला सुना था फिर आपने भी सुना होगा मैं फिर सुना रहा हूँ आपको यहाँ पर कि देखिए दो मित्र देहात में रहते थे शहर से माल लाकर फिर देहात में अपने दुकान में बेचते थे तो दोनों बड़े मित्र थे तो साथ साथ एक दिन बाजार जा रहे थे और जाते समय उन्होंने फिर देखा कि अरे एक उसमें से एक ने देखा कि मेरे पास यदि और एक हजार रूपए होते तो मैं कुछ और वस्तुएं खरीद कर ला सकता तो उसने अपने मित्र से पूछा कि क्यों आ, क्या तुम मुझे एक हजार रूपये उधार दे सकोगे आ, जैसे ही हम लोग लौटते हैं आ, अपने देहात में मैं लौटा दूंगा तो उस मित्र ने कहा अरे बिल्कुल आसान बात है इसमें क्या है ले लो उसने उसको एक हजार रूपये दे दिए अब वे आगे बढ़ रहे थे इतने में एक डकेत आ गया वहाँ पर ए, निकालो क्या है तुम्हारे पास सब निकालो नहीं तो मारता हूँ अब ये जिसने एक हजार रूपये उधार लिए थे उसने वो निकाले और अपने दोस्त को कहा ये ले तेरे एक हजार रूपये लौटा रहा हूं <laughs> तो अब क्या वो तो वैसे ही तो समझ नहीं रहने वाले थे आ, वो तो वैसे ही वो डकेत ले जाता यदि उससे वह डकेत ले जाता तो उसको दोबारा देने पड़ते अभी ये कहता है देखो मैं तुम्हारे जो लिए एक हजार रूपये लौटा रहा हूँ तुम्हें तो आ, मतलब क्या है आ, ऐसा नहीं कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है एक बात केवल समझने के लिए यह बता रहा हूं कि जो भी हम लोग यहाँ अपना समझते हैं काल रूप डके तो उसको छीन लेने ही वाला है रहेगा क्या हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो इसीलिए इसके प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग देना होगा अब ग्रस्थों के लिए यह एक सवाल जो कि वैसे उसकी कोई बुनियाद नहीं है परंतु इस प्रकार का प्रश्न उठता है कि इस संसार में यहाँ पर हमें कितने कर्तव्य करने पड़ते हैं एक उसमें इस प्रकार का कटाक्ष होता है की सन्यासी लोगों का ठीक है उनको भला क्या काम होता है जो एक सन्यासी की एक जरा ह्यूमरस विनोदपूर्ण एक परिभाषा बताई गई थी अरे सन्यासी वो लोग जो है ना वे आश्रम में रहते हैं तो आश्रम मतलब क्या कि जहाँ आ करना इतना ही श्रम होता है <laughs> तो अब जो है कि वास्तविकता यह नहीं परंतु लोग सोचते हैं कि अरे ये सन्यासी इनका इनको तो कोई काम नहीं होता उनकी बात ठीक है वे त्याग कर सकेंगे परंतु हम लोग जो गृही हैं उनको कितने कामों में लिपटे रहना पड़ता है तो क्या हमारे जीवन में त्याग नहीं हमारे लिए त्याग नहीं है मित्रों यह धारणा जो है आ रही है वह केवल इस प्रकार के मतलब गलत दर्शन से गलत फहमी से कि जो अपना कर्तव्य है उसे त्यागने के लिए कहा जा रहा है त्यागना केवल आसक्ति को है वह भी इसलिए कि वह सारा अनित्य है तो इसे इसलिए उस पर आसक्ति मत रखो समझ लो कि वह अनित्य है और अपने कर्तव्य करते रहो जैसे कि मैं उस सीट पर बैठा तो था ही ना जब तक यात्रा चल रही थी तो मैंने ऐसा नहीं कहा अनित्य है मैं नहीं बैठूंगा इस पर नहीं वहाँ बैठे रहो समझे कि अपना जो कर्तव्य है निभाते रहना चाहिए इसीलिए भगवद गीता में जो कि अर्जुन को मूलता बताई गई है और अर्जुन जैसा आप जानते हैं कि सन्यासी नहीं थे वरन सन्यासी होना चाहते थे उसी से वह जो है भगवत गीता का उपदेश भी प्रारंभ होता है वे चाहते थे कि रणांगण में उनका जो कर्तव्य है उसको छोड़कर भाग जाएं और भिक्षाचर्य करें। तो भगवान ने उनकी एक न सुनी कहा कि नहीं तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही होगा परंतु आसक्ति को त्याग करना होगा तो भगवद गीता के ष्ठ अध्याय में एक त्यागी और सन्यासी योगी इनकी एक बहुत बड़ी बड़ी सुंदर परिभाषा हमें दिखाई देती है कि देखो कहते हैं वे अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोती जो अनाश्रित कर्मफलम कर्मफल का आश्रय लिए बगैर जो व्यक्ति अपना विहित कर्म है निर्धारित कर्म है आवश्यक कर्तव्य है उसे करता है और फल की आशा नहीं रखता तो कहा गया है वही सन्यासी है और वही न स योगी छाक्रिय वही सन्यासी है वही योगी भी है और इस बात को मानो और अधिक स्पष्ट रूप से रखने के लिए भगवान कहते हैं केवल संन्यास के बाहरी चिन्ह लिए लेने वाला नहीं सन्यास के बाहरी चिन्ह लेना तो वैसे आसान काम है कि चलो कुछ कपड़ा ला उसको यह गेरुआ लगा दो पहन लो कुछ अपना जो दूसरा कोई नाम होगा उसकी जगह कोई आनंद भगा आनंद ऐसा कुछ नाम बना लो तो यह बाहरी तौर पर सन्यास सन्यासी बनना एक बात हुई परंतु वास्तविक संन्यासी किसे कहा जाएगा कि जो अपना विहित कर्तव्य कर्म दुनिया में करता रहता है जो भी करना है करता है और उसे करते समय उस पर आसक्त नहीं होता आसक्त न होना यह कर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है जो व्यक्ति आसक्त होता है वह अच्छी तरह काम नहीं कर पाता क्योंकि वही काम में ही इतना लिप्त हो जाता है कि काम को एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखना परखना उसके लिए संभव नहीं होता तो जो व्यक्ति अलग रहता है अलिप्त रहता है वही अच्छी तरह काम भी कर सकता है इसकी चर्चा कर्मयोग ग्रंथ में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी तरह की है कि चलो यह जो अपना कर्तव्य है वह करने वाला व्यक्ति वही संयासी है और वही वास्तविक त्याग का तात्पर्य तो यही होता है कि चलो अपना कर्तव्य करते रहो आ, कितनी बार मैं सोचता हूं उसके बारे में कि देखो हमें सबको कर्तव्य कर्म तो करने होते ही हैं और जब हम कहते हैं कि चलो त्याग करो तो हमें लगता है कि अरे ये क्या हुआ आ, इस, ये सब प्रिय चीजें हैं सारी जो जो है कि यह मुझ पर निर्भर करता है समूचा संसार देखो मेरी पत्नी है मेरा पति है मेरे बच्चे हैं मेरे माता पिता हैं मेरे संबंधी हैं मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जो भी कहो कि हमको लगता है वह सारा मुझ पर निर्भर है मैं नहीं रहूं तो वह नहीं चलेगा इस प्रकार यह एक आत्म केंद्रित वृत्ति रहती है तो स्वामी विवेकानंद जी एक जगह कहते हैं क्या आप नहीं समझते कि यह ईश्वर निंदा है यह निरी ईश्वर निंदा है कि समझना कि यह सारा मुझ पर निर्भर है क्योंकि इसके पीछे भाव क्या हुआ सोचिए तो जरा कि ईश्वर नहीं कर पा रहे हैं मैं करना मुझे करने की आवश्यकता है उनके द्वारा यह संभाला समाल, नहीं जा रहा है तो इसीलिए मुझे थोड़ी सहायता ईश्वर की करे करूं मैं तब ईश्वर कर पाएगा यह केवल अहम भाव है और कुछ नहीं तो इसीलिए जो इस हम भाव का त्याग करो कि हाँ सब कुछ ईश्वर करने में समर्थ है मैं केवल अपना कर्तव्य कर्म अपनी शुद्धि के लिए करने जा रहा हूँ आ, काम तो हरेक को करना ही होगा परंतु यह काम जब हम अनासक्त होकर करते हैं तो वह उचित ढंग से काम करना हुआ यहाँ जो आ, श्री राम कृष्ण कहते हैं उस बात का स्मरण होता है कि देखिए श्री राम कृष्ण आदर्श गृही हैं जैसे शांतात्मानंद जी बता रहे थे कि वे आदर्श त्यागी है उनके जीवन की एक प्रधान मूल बात है तो परंतु उसके साथ यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वे एक गृह भी हैं, वे सन्यासी भी हैं और गृह भी हैं। आ, क्यों क्योंकि यदि वे केवल सन्यासी होते तो आ, मानव समाज के प्राय निन्यानबे पॉइंट निन्यानबे प्रतिशत लोगों के लिए उस यह एक आ, कहने भर के लिए बात हो जाती कि वे तो भले सन्यासी ठहरे उनके जीवन से हमारा क्या संबंध इसीलिए प्रभु ने ये दोनों आदर्शों को अपने जीवन में दिखाया कि आदर्श सन्यासी भी हैं आदर्श गृही भी हैं उनके आप कितनी बार जो राम श्री राम कृष्ण वश्राम पढ़े तब दिखाई पड़ता है कि यह एक सवाल बार बार उनको पूछा जा रहा है कि क्या इस ग्रस्त होते हुए भी क्या ईश्वर लाभ हो सकता है और वे कभी नहीं कहते कि नहीं हो सकता जो होगा ही और वहाँ वे त्याग को समझाते हैं ईश्वर लाभ इस ग्रस्त जीवन में भी हो सकता है उपाय करना पड़ेगा क्या उपाय करना पड़ेगा ऐसे एक प्रश्नोत्तर में वे कहते हैं बड़ी सुंदर बात है कि जो है संसार में कर्तव्य करते रहो संसार में अपना काम करो कर्तव्य करो मन जो है मन को भगवान के चरणों में रखो मन भगवान को दो कर्म संसार को दो क्योंकि जो दुनिया है वह कर्म को समझती है जो प्रेम या मन को समझना यह केवल परमात्मा के बस की बात है हम लोग यहाँ पर प्रेम की बात तो बहुत करते हैं परंतु समझते हैं केवल काम को है तुम कहते रहते हो कि मैं तुम पर बहुत प्रेम करता हूँ क्या किया मेरे लिए मतलब क्या किया यह महत्वपूर्ण बात होती है केवल प्रेम शब्द का दुनिया में विशेष कोई तात्पर्य नहीं होता आ, कोई देखिए ना सोच कर ही देखिए कोई मनुष्य अपनी पत्नी से कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ हमेशा तुम्हारा स्मरण करता रहूंगा कोई काम नहीं करूंगा क्या रहेगा क्या वह प्रेम <laughs> सोचकर ही देखिए आप आ, उसको कहा जाएगा भाई प्रेम वगैरह बहुत हो गया जरा कुछ काम करो <laughs> तो क्योंकि दुनिया काम को ही समझती है तो इसीलिए संसार को जो चाहिए वो संसार को दे दो ना उसमें क्या गलती क्या हो गई अच्छा अच्छा है चलो संसार को कर्तव्य चाहिए कर्तव्य करते रहो और भगवान उनको तुम क्या करते हो इससे विशेष ताल्लुक नहीं है उनका मतलब है कि हमारा मन कितना भगवान की ओर आ गया है कितना उनकी ओर अपना मन आया है तो इसीलिए कितनी आसान बात है ना मन भगवान को दे दो संसार को कर्तव्य दे दो, दोनों खुश हो जाएंगे क्योंकि जिनको जो आवश्यक है वह दिया गया है दोनों जो है आनंद में रहेंगे संसार भी खुश है काम कर रहे हैं बस आ, भगवान जो है आ, उनकी भी संतुष्टि है चलो यह मन मुझे दे रहा है आ, हम लोग उल्टा करते हैं तो मुश्किल यह होती है कि हम लोग उल्टा करते हैं संसार में मन रखने जाते हैं और भगवान के प्रति काम करते हैं देखिए ना चलो आ, मेरा आज जो जप करने का था हो गया मानो एक काम खत्म हो गया आज की पूजा हो गई एक काम हो गया चलो भगवान पर बहुत एहसान किया मैंने पूजा कर दी तो एक जो भगवान के लिए काम दे दो और वह काम वह जो चल रहा है पूजा वगैरह चल रही है ध्यान चल रहा है तब भी मन कहाँ है संसार में पढ़ा है इसको केवल उल्टा करना है तब काम हो जाएगा एक बार जब मैं नागपुर में था तो हमारे कुए वहां कुआ है तो वहां से पंप से पानी ऊपर खींचा जाता था जब भी टंकी का पानी खत्म होता था तो मोटर चलाई जाती थी तो पानी ऊपर आता था अब टंकी में एक बार ऐसे ही मोटर तो चल रही थी हम लोग आवाज तो आ रही थी मोटर चल रही है परंतु पानी नहीं ऊपर आ रहा था तो हम लोग सोचने लगे क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक मैकेनिक को बुलाया रिपेयर कर, करने वाले को तो उसने बस दो चार मिनट में काम पूरा किया पानी ऊपर आने लगा हमने कहा पूछा क्या हो गया था अरे नहीं क्या कनेक्शन कुछ उल्टा हो गया था कहीं से कुछ कारण से तो इसीलिए मोटर तो चल रही थी घूम रही थी परंतु उल्टी दिशा में घूम रही थी तो इसीलिए पानी ऊपर नहीं आ रहा था आपकी बिजली खर्च हो रही थी आवाज आ रही थी परंतु जो कार्य था वह सिद्ध नहीं हो रहा था तो हमारे जीवन में क्यों दुख हो रहा है क्योंकि उल्टी मोटर लगी हुई है उल्टा कनेक्शन लगा हुआ है जो भगवान को देना चाहिए वह संसार को दिया जा रहा है संसार को उससे कोई मतलब नहीं है और जो भगवान को देना जो संसार को देना चाहिए वह भगवान को दिया जा रहा है तो इसीलिए उल्टा कनेक्शन लगने के कारण जो है पानी नहीं ऊपर आ रहा है तो त्याग करना है वह केवल इस भूल का त्याग करना है कनेक्शन जो है सही कर लो कि भगवान को जो देना है श्री राम कृष्ण कहते हैं कि भगवान को मन दे दो और संसार को कर्तव्य दे दो देखो दोनों खुश हो जाएंगे और जो है यही त्याग की बात है जैसे वह मूर्खता हो गई कि कनेक्शन उल्टा लगाओ मूर्खता है ये बिजली खर्च होगी और आवाज आएगी पानी नहीं मिलेगा तो यह मूर्खता को केवल जो है निकाल दो उसका त्याग कर दो तो अपना जीवन जो है सही दिशा में बढ़ने लगेगा सही दिशा में अग्रसर होगा सही दिशा में जीवन को ले जाना यह भी मित्रों एक एक प्रकार त्याग का स्पष्टीकरण है सही दिशा में जीवन ले जाओ जैसे यदि हम लोग गलत दिशा में गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी गलत दिशा में जा रही है हमारा जो गंतव्य है वह पूर्व में है और हम गाड़ी पश्चिम की ओर ले जा रहे हैं तो गलत दिशा है हम लोग कभी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते इस प्रकार तो करना क्या है वहां पर यदि हम कहते हैं कई बार अरे आध्यात्मिक जीवन कितना कठिन है अब ये सोच के देखिए कि यदि हमारा जीवन आध्यात्मिक नहीं है तो क्या वह सरल बन जाता है क्या कभी किसी का जीवन इस प्रकार सरल नहीं बनता है आ, एक कुछ ही दिन हुए की मैं वहाँ प्राविडेंस में था एक दंपति मुझसे कहने लगी कि मैं उनके लड़के से कहूँ कि वह शादी कर ले तो हमने कहा कि मैं भला क्यों कहने जाऊं आप कहिए ना नहीं हमारी बात लड़का नहीं सुन रहा है तो आपकी सुन नहीं रहा है तो मेरी क्यों सुने और यदि मैं कहूं उसको कि तुम शादी करो वह मुझसे पूछा आपने क्या किया तो इसीलिए मेरे मेरे कहने से कैसे काम होगा तो तब उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का हम तो माता पिता ठहरे तो हमारा हमारे पुत्र का जीवन आनंद से पूर्ण हो जाए यही तो हर माता पिता की ख्वाहिश होती है इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र विवाह करें हमने कहा तब हमको रहानी नहीं गए हमसे हमने कहा देखिए आप लोगों ने तो कर लिया आपका जीवन क्या आनंद से पूर्ण हुआ जो आप कहते हैं कि यही नुस्खा है यही एक जो है आ, काम है कि वह करने से जीवन आनंद से पूर्ण हो जाएगा तो आ, ऐसा ही है मित्रों गलत काम करते रहते हैं हम लोग और समझते हैं कि सही काम करना समझ भी लिया कि यह सही है लगता है कितना कठिन है मन को भगवान की ओर ले जाना कितना कठिन है अच्छा कहिए तो कि उसको संसार में रखें तो क्या बड़ा आनंद होता है वहां भी वही दुख है अरे भाई गाड़ी सही दिशा में चलाओ या गलत दिशा में चलाओ आ, पेट्रोल तो लगना ही है ऐसा नहीं कि गलत दिशा में चलाओ तो वह पानी पर चलेगी वहां पर भी पेट्रोल ही लगेगा यहाँ पर भी लगेगा सही दिशा में चलाएंगे तो वह गंतव्य तक पहुंच जाएगी और फिर चलानी नहीं पड़ेगी आप गाड़ी से उतर जाएंगे नहीं तो केवल भटकते रहेंगे यही अपना जीवन हो जाता है भटकते रहना एक जन्म के बाद दूसरा जन्म पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम क्योंकि रास्ता सही नहीं है गलत दिशा में जा रहे हैं तो इसीलिए मित्रों हमें यह समझना होगा कि त्याग गृह व्यक्ति के जीवन में भी उतना ही संभव है जितना कि एक सन्यासी के जीवन में त्याग सन्यासी घर बार परिवार सबको छोड़ कर अलग हो जाए परंतु केवल ऐसे अलग हो जाना यह त्याग नहीं है सर्वत्र भगवत दर्शन करना यह त्याग की अंतिम भूमिका है जो गृह के लिए भी है गृह जो है घर में परिवार में सबके प्रति जो उनका कर्तव्य है वह करता रहे संसार में भी जैसा है यहाँ पर भी देखिए सन्यासी लोगों का भी आज मैं सुबह आया शांतात्मण जी के ऑफिस में बैठा देखा कितने कामों में लिप्त हैं लिप्त का मतलब है कि कितने काम करने होते हैं पांच मिनट फुर्सत नहीं है चलो ये कैसा करें उसका फोन आया है इससे बात करनी पड़ रही है अरे वो क्यों ठीक से नहीं हुआ उसकी चिंता करनी पड़ती है तो देखिए कितने काम एक सन्यासी के पीछे भी लगे रहते हैं तो यह समझना गलत है कि केवल अहस्थों को ही काम होते हैं सन्यासियों के भी को भी अपने काम होते है तो गृह लोगों के लिए जो है यह बात है कि हम लोग तो गृहस्थ जीवन में रहे परंतु वह गृहस्थ जीवन हमारे भीतर प्रविष्ट न हो जो सुंदर उदाहरण श्री राम कृष्ण देते थे कि नौका तो पानी में रहेगी पानी में चलने के लिए तो नौका बनाई है सड़क पर चलने के लिए नहीं तो नौका पानी में रहे इसमें कोई हर्ज नहीं है पानी नौका में चले आए तो क्या होगा डूब जाएगी तो इसीलिए संसार हमारे भीतर न प्रविष्ट हो इसका भी नाम है त्याग यदि पानी नौका में आ जाए तो क्या करना पड़ता है जैसे कबीर दास कहते हैं दूह हाथ उली चिए यही सयानो काम पानी बाडे नाव में घर में बाडे दाम <laughs> तो दोनों समय क्या है कहते हैं इन दोनों क्षेत्रों में घर में पैसा अधिक आना और नाव में पानी बढ़ना दोनों स्थितियों में बुद्धिमान का काम एक ही है दो हाथ उली चे दोनों हाथों से उसको बाहर कर दो यही बुद्धिमानी का काम है तो इसी का नाम है मित्रों त्याग बुद्धिमान बन जाना मतलब है कि त्याग करना निर्बुद्धता का मूर्खता का त्याग करना तो मित्रों मैं आप सबका बड़ा ऋणी हूं कि मुझे आपने यह प्रगत चिंतन करने का मौका दिया इस बड़े सुंदर विषय पर शांतात्मा आनंद जी का भी मैं विशेष आभारी हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि यह इस विषय के वस्तु के भीतर त्याग शब्द होते हुए भी उन्होंने नहीं कहा कि चलो इसको बदलकर कुछ दूसरा शब्द लगा दो <laughs> तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं धन्यवाद देता हूं नमस्कार